वहाँ उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उसका स्तवन किया स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया उसके श्री अंगों की आभा पद्म पत्र के समान शांत थी उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया इसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई मुने तुमने अदिति से कहा था त्वया मारितम अंडम तूने गर्व के बच्चे को मार डाला इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मारतंड के नाम से विख्यात होगा यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रु भूत असुरों का संहार करेगा यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गए तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा दानवों ने भी आकर उनका सामना किया उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्यों की ओर देखा अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही उन्होंने अदिति और मारतंड का स्तवन किया तदंतर देवताओं को पूर्ववत अपने-अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए भगवान मारतंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होने से भगवान सूर्य कदंब पुष्प की भांति शोभा पाते थे वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था श्री सूर्य देव की स्तुति तथा उनके अष्टोत्तर शत नामों का वर्णन मुनियों ने कहा भगवंत आप पुनः हमें सूर्य देव से संबंध रखने वाली कथा सुनाइए ब्रह्मा जी बोले स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के नष्ट हो जाने पर जब समस्त लोग अंधकार में विलीन हो गए थे उस समय सबसे पहले प्रकृति से गुणों के हेतु भूत समस्त बुद्धि महत् तत्व का आविर्भाव हुआ उस बुद्धि से पंच महाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत हुए तदंतर एक अंड उत्पन्न हुआ उसमें ये सातों लोक प्रतिष्ठित थे सातों द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी भी उसमें थी उसी में मैं विष्णु और महादेव जी भी थे वहां सब लोग तमोगुण से अभिभूत एवं विमूढ़ थे और परमेश्वर का ध्यान करते थे तदंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि यह भगवान सूर्य हैं उस परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्तुतियों के द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया भगवन तुम आददेव हो ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण तुम देवताओं के ईश्वर हो संपूर्ण भूतों के आदि कर्ता भी तुम ही हो तुम ही देवाधिदेव दिवाकर हो संपूर्ण भूतों देवताओं गंधर्वों राक्षसों मुनियों किन्नरों सिद्धों नागों तथा पक्षियों का जीवन तुमसे ही चलता है तुम ही ब्रह्मा तुम ही महादेव तुम ही विष्णु तुम ही प्रजापति तथा तुम ही वायु इंद्र सोम विश्वान एवं वरुण हो तुम ही काल हो सृष्टि के कर्ता धर्ता संहरता और प्रभु भी तुम ही हो नदी समुद्र पर्वत बिजली इंद्र धनुष प्रलय सृष्टि व्यक्त अव्यक्त एवं सनातन पुरुष भी तुम ही हो साक्षात परमेश्वर तुम ही हो तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं नेत्र मस्तक और मुख भी सब ओर हैं तुम्हारे सहस्त्रों किरणें सहस्त्रों मुख सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं तुम संपूर्ण भूतों के आदि कारण हो भूः भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्य ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं तुम्हारा जो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी सबका प्रकाशक दिव्य संपूर्ण लोकों में प्रकाश बिखेरने वाला और देवीश्वरों के द्वारा भी कठिनता से देखे जाने योग्य है उसको हमारा नमस्कार है देवता और सिद्ध जिनका सेवन करते हैं भृगु अत्रि और पुलह आदि महर्षि जिसकी स्तुति में संलग्न रहते हैं तथा जो अत्यंत अव्यक्त है तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है संपूर्ण देवताओं में उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेद-वेत्ता पुरुषों के द्वारा जानने योग्य नित्य और सर्वज्ञान संपन्न है उसको हमारा नमस्कार है तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्व की सृष्टि करने वाला विश्व में अग्नि एवं देवताओं द्वारा पूजित संपूर्ण विश्व में व्यापक और अचिंत्य है उसे हमारा प्रणाम है तुम्हारा जो रूप यग्य, वेद, लोक तथा द्युलोक से भी परे परमात्मा नाम से विख्यात है उसको हमारा नमस्कार है। जो अविजञय, आलक्ष्य और चिंत्य, अभ्यय, अनादी और अनंत है तुम्हारे उसे शरूप को हमारा प्रणाम है। प्रभो, तुम कारण के भी कारण हो, तुमको बारम -बार नमस्कार है। पापों से मुक्त करने वाले तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है तुम दैत्यों को पीड़ा देने वाले और रोगों से छुटकारा देने वाले हो तुम्हें अनेकानेक अनीक नमस्कार है तुम सबको वर सुख धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले हो तुम्हें बारंबार नमस्कार है इस प्रकार स्तुति करने पर तेजोमय रूप धारण करने वाले भगवान भास्कर ने कल्याणमयी वाणी में कहा आप लोगों को कौन सा वर प्रदान किया जाए देवताओं ने कहा प्रभु आपका रूप अत्यंत तेजोमय है इसका ताप कोई सह नहीं सकता अतः जगत के हित के लिए सबके सहने योग्य हो जाएं तब एवमस्तु कहकर आदि कर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के कार्य सिद्ध करने के लिए समय-समय पर गर्मी सर्दी और वर्षा करने लगे तदंतर ज्ञानी योगी ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षा विलासी पुरुष अपने हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे समस्त शुभ लक्षणों से हीन अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त ही क्यों न हो भगवान सूर्य की शरण लेने से मनुष्य सब पापों से तर जाता है अग्निहोत्र वेद तथा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान सूर्य की भक्ति एवं नमस्कार के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते भगवान सूर्य तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ मंगलों में मंगल परम मंगल में और पवित्रों में परम पवित्र हैं अतः विद्वान पुरुष उनकी शरण लेते हैं जो इंद्र आदि के द्वारा प्रशंसित सूर्य देव को नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में जाते हैं मुनियों ने कहा ब्राह्मण हमारे मन में चिरकाल से यह इच्छा हो रही है कि भगवान सूर्य के 108 नामों का वर्णन सुने आप उन्हें बताने की कृपा करें ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मणों भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं बतलाता हूं सुनो ओम सूर्य आर्यमा भग पुष्टा पूषा पोषक अरक सविता रवि गभस्तिमान किरणों वाले अज अजन्मा काल मृत्यु दाता धारण करने वाले प्रभाकर प्रकाश का खजाना पृथ्वी आप जल तेज ख आकाश वायु परायण शरण देने वाले सोम बृहस्पति शुक्र बुद्ध अंगारक मंगल इंद्र विवस्वान दिप्तानशु प्रज्वलित किरणों वाले शुचि पवित्र शौर्य सूर्यपुत्र मनु सनयश्चर ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्कंद कार्तिकेय वैश्रवण कुबेर यम वैद्युत बिजली में रहने वाली अग्नि जठराग्नि ईंधन ईंधन में रहने वाली अग्नि तेजपति धर्मध्वज वेदकर्ता वेदांग वेदवाहन कृत सतयुग त्रेता द्वापर सर्वमराश्य काला काष्ठा